में अथ्वेदीया मंडुक्योपनिषद प्रथम मंत्र का विचार कर रहे थे। ओम इति इदं भविष्यति कररम इदव्यान भूमिभवत भविष्य सर्व ओंकार यदि ओंकार ये जो सब काल का अधीन है और जो काल का अतीत है काल का अतीत अर्थात यहाँ अव्याकृत और, और हिरण्यगर्भ इत्यादि ये सब ही ओंकार ही है अर्थात सर्व अनात्मजातम ओंकार एवं टीका में श्रुति व्याचे श्रुति का व्याख्यान करते हैं भगवान वाश्य जी हाँ आगे आएगा पंक्ति दक्षिण पार्श्व में नीचे से द्वितीय पंक्ति में टीका में दिया व्याख्यान करते हैं यद इदम अभिधेय तस्य अभिधान अव्यतिर जो अर्थ जात अर्थ जात अर्थ समूह उसी का अर्थ हो गया अभिधेय भूतम अभिधेय वाच्य।, अर्थ वाच्य ये सब तस्य अभिधान अव्यतिरेका अभिधान शब्द से ये भिन्न नहीं है अर्थात ये शब्द रूप ही है टीका मैं तदम सर्व ओंकार एवं संबंध यदम अर्थजातम अभिधेयभूत आगे तद् तदम सर्वं ओंकार इस प्रकार की अन्वय कर लेना है जितने सारे अर्थ सब ओंकार ही है इसको आगे टीका में कहते हैं अभिधान से अभिधेयतया अभिधान हो गया नाम अभिधेय हो गया अर्थ जो सब नाम व अर्थरूप ही है अर्थात दोनों में अभेद है व्यवस्थितम अर्थजातम ओंकार इत्यत्र हेतु आह तो अगर सब अभिधान अभिधेय अभिधेय अभिधान सब अगर समान हो जाएंगे फिर अभिधान अभिधेय व्यवहार कैसे होगा ये शंका होने से उत्तर देते हैं व्यवस्थितम ऐसे से व्यवहार में निर्णय किया गया बस खाली व्यवहार चलाने के लिए इसलिए कहते हैं व्यवस्थितम सात नंबर टिप्पणी कहते हैं अभिदेव मात्र ओंकारा भेदे ओंकारा भेद रा चाहिए ओंकारो अभेदे जो अभिदेव है अगर वो ओंकार से अभिन्न हो जाएगा तो अभी क्या हुआ घट ओंकार से अभिन्न हुआ और पट भी ओंकार से अभिन्न है तो होने से तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्न तो ये नियम है तभी तो घट पट हो जाएगा तो होने से तो कम्बुग्रीवादिमान एवं घट इति नवं अभिधेयो व्यवस्था न स क्योंकि घट भी ओंकार हो गया और ओंकार पट हो गया तो घट कहने से हम कम्बुग्रीवादिमान को क्यों समझेंगे तो तंतु निर्मित को भी समझना चाहिए क्योंकि सब तो एक ही हो गया तो इसलिए ये व्यवस्था नहीं बनेगा इसलिए भाष्य टीका में कहते हैं व्यवस्थितम व्यवहार के लिए व्यवस्था बनाए देगा वस्तुतः किंतु सर्व ओंकार टीका में व्यवस्थितम अर्थ जातम ओंकार एवंत्र हेतु मह इसमें हेतु कहते हैं अच्छा अर्थात तो जितने सारे अर्थ हैं ये सब ओंकार ही है क्यों है उसके लिए कहते हैं भाष्य में कहा तस्य अभिधान अव्यतिरेका तस्य से अर्थ जो है वो अभिधान शब्द से भिन्न नहीं होने से पहले पूर्व इसमें अवतरणिका में सब विचार हो गया था टीका में तथापि पृथक अभिधान भेदः स्थाती अभिधान भेद ठीक है अभी जो अर्थ हुआ कम्बुग्रीवादीमान ये अपना वाचक शब्द घट से भिन्न नहीं हुआ किंतु घट घ अ ट अभिसर्ग प ट विसर्ग ये तो भिन्न रहेगा तो अभी कहते हैं पृथक अभिधान भेद अभिधान नाम परस्पर भेद सभी अभिधेय अभिधान भेद नहीं रहा किन्तु तो अभिधान में परस्पर भेद रहेगा से न इतिहा सिद्धांव सिद्धांत कहता है कि न क्यों भाष्य में कहते हैं अभिधान से च ओंकार अव्यतिरेका ओंकार एवं इदम सर्वम जितने सारे अभिधान है घट पट नदी पर्वत तो सब ओंकार हो गए तो होने से इनका परस्पर भेद भी नहीं है शब्दों का परस्पर भेद भी नहीं है किंतु व्यवहार के लिए व्यवहार के लिए व्यवस्थित तो? खाली निर्णय कर दिया गया ऐसे व्यवहार के लिए टीका में वाच्यम वाचकम च सर्व ओंकार मात्र अभ्युपगमें भी परम ब्रह्म पृथक एव स्थासी इति आशंक्य अभी वाच्य वाचक सब ओंकार हो गए तो ठीक है ऐसे अभ्युपगमेपि भी स्वीकार कर लेने पर भी परम ब्रह्म तो पृथक रहेगा ये और एक अलग तत्व तो, क्योंकि वाचक से परम ब्रह्म भिन्न है वो वाच्य नहीं होता है आशंक्य भाष्य में कहते हैं परम च ब्रह्म अभी अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एवं गम्यते इति ओंकार एवं परम ब्रह्म का ज्ञान कैसे कराएंगे तो कोई शब्द व्यवहार करके तो ज्ञान करवाएंगे तो कहते हैं ब्रह्म भी अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वक गम्यते ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा कहते अभिधान अभिधेय पूर्वक अर्थात शब्द व्यवहार करके आप कुछ अर्थ को कहेंगे उस अर्थ के द्वारा फिर ब्रह्म का ज्ञान करवाएंगे लक्षण से तो इसलिए शब्द अर्थ ये व्यवहार होगा ब्रह्म का ज्ञान करवाने में इसलिए ये शब्द अर्थ सब ओंकार हुए और ये शब्द अर्थ को व्यवहार करके ब्रह्म का ज्ञान करवाएंगे तो ब्रह्म का ज्ञान शब्द अर्थ के ऊपर निर्भर करने से शब्द अर्थ ओंकार हो गया इसलिए ओंकार के ऊपर ब्रह्म का ज्ञान निर्भर है तो ब्रह्म भी ओंकार हो जाएगा अर्थात तो ये भी शब्द गम्य शब्द गम्य अर्थात वाच्यत्वन नहीं लक्ष्यत्व न होने से तो जो भी अर्थ शब्द के द्वारा कहा जाएगा वो शब्द से भिन्न नहीं है ब्रह्म भी शब्द के द्वारा कहा जाएगा लक्षिणा प्रति से इसलिए वो भी भिन्न नहीं होगा टीका में यहाँ कहते हैं कि जो कारण कारण ब्रह्म वाच्य ब्रह्म वो शब्द से साक्षात कहा जाएगा अब ईश्वर कह देंगे ओंकार का जो वाच्य होगा और जो शुद्ध ब्रह्म होगा वो तो किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता है कहते हाँ बात है शुद्ध ब्रह्म वो फिर ओंकार के साथ संबंधित नहीं होगा वो तो लक्षणावृत्ति से आएगा किन्तु तो जहाँ तो कहा जाता है सर्वम ओंकार एवं ये तो वाच्य ब्रह्म तक लिया जाता है इसी को आगे टीका में स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म कारण ब्रह्मा। कारण है तथेत अवगम्यते उसका अगर ज्ञान होगा तदा किंचित तेन इदम अभिधेयम तो कुछ शब्द उसका रहेगा किंचित अभिधानम कुछ शब्द होगा रहेगा तेन इदर्थाजवाच्यम परम कारण ब्रह्म वो अभिधेय हो जाएगा ईश्वर अभिधेय होगा इति एवं इति इति एवं एवं आत्मको उपाय पूर्वकमे तदिगम अधिगम इसी प्रकार की उपाय के द्वारा उपाय पूर्वक तद अधिगम तदर्थ तद कारण ब्रह्म का अधिगम ईश्वर का ज्ञान होगा और अभिधेय स्व अभिधान अव्यतिरिक्त पहले कहा गया अभिधेय अभिधेय अर्थात अर्थ अर्थ अभिधान अर्थात शब्द से अव्यतिरिक्त अभिन्न है जो अर्थ होगा वो शब्द से भिन्न नहीं होगा तत्पुनर्कार जितने सारे वाचक है अभिधान है शब्द है वो सब ओंकार मात्र हो गया तो होने से इति ये कहा गया च्य ब्रह्म अभी अभिन्नं अभिन्नम तन्मात्र भ्य जो वाच्य ब्रह्म है ईश्वर वो भी तन्मात्रम अर्थात वाचक मात्रम तो वाचक मात्र होने से वो भी वाचक अभिन्न होकर के वो भी वाचक अर्थात ओमकार हो जाएगा भविष्यति ये हो गया वाच्य ब्रह्म का बात वाच्य अर्थात कारण ब्रह्म ईश्वर यू कार्यकारण्मात्र वाच्यवाचक विभाग व्यावर्तते जहाँ कार्य कारण का अतीत है शुद्ध ब्रह्म वो अचिन मात्र है वहाँ वाच्यवाचक विभाग नहीं रहेगा वाच्यवाचक विभाग वो व्यावर्तते त्र नास्ती ओंकार तो जो शुद्ध ब्रह्म है वो ओंकार शब्द से ग्रहण नहीं होगा ओंकार ओंकारेण लक्षण या तदगमान लक्षण से ओंकार के द्वारा उसका ज्ञान करवाएंगे कैसा करवाएंगे करेंगे ओंकार उच्चारण होने से एक निर्विषय वृत्ति होगी उस वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब उस समय में अनुभव होगा कि अश्मी केवल इतना ही अनुभव होगा तथा द्वित का भान नहीं रहेगा तो ये जो अश्मी बोल करके जो जान रहा है ये जो जान रहा है कौन जान रहेगा तो हम ही जान रहे अर्थात जो उसमें प्रतिबिंबित तो हो रहा है वो निर्विषय वृत्ति में जो प्रतिबिंबित तो हो रहा है तो कहने से जैसे अपना मुख को कभी कोई देख ले सकता है मुख को देख लेगा अपना मुख को नहीं।, नहीं देख पाएगा नहीं। किंतु दर्पण में जिसको देखता है तो उसी से किंतु निश्चय हो जाता है अभी हम कहते हैं कि दर्पणों के द्वारा सो मुखो लक्षित तो होता है मुख को कभी देख नहीं पाएगा इसी प्रकार की ये वृत्ति में जो प्रतिबिंबनो हुआ निर्विषय वृत्ति में जो प्रतिबिंबन हुआ किसका प्रतिबिंबन हुआ कहेंगे चैतन्य का प्रतिबिंबन हुआ तो देखेगा किसको प्रतिबिंब को ही देखेगा तो जिसका प्रतिबिंबन होगा वही हम है जैसे कि दर्पण में दिखने वाला मुखो कहते है यही तो हमारा मुख है क्यों कहते दर्पण में जो मुखो को उसको देखता कौन है कहते वही ओरिजिनल मुख ही देखता है इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता इसी प्रकार की निर्विषय वृत्ति में जो प्रतिबिंब हुआ चिदाबास हुआ जिसको अहंकार बोल करके मानेगा उस समय में अगर परिच्छेद का भान नहीं है तो उसी को ब्रह्म बोल करके मानेगा इसी ब्रह्म को जो अनुभव करेगा वही वास्तविक ब्रह्म अनुभव करेगा अर्थात प्रकाशित करेगा अर्थात ऐसा एक भान हो रहा है निर्विषय ब्रह्म का भान हो रहा है ये जिसके प्रकाश से ये ऐसे ज्ञान होगा वही शुद्ध भ्रम उसको जानने का और कोई उपाय नहीं क्यूँकी वही जान रहा है इस प्रकार की जो <स्थित ग्राथा> जी जो निर्विषय का वृत्ति जो रहेगा हाँ। उसमें उभय फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति दोनों का अभाव रहेगा वृत्ति व्याप्ति तो रहेगा वृत्ति व्याप्ति अर्थात वृत्ति का संबंध अब वृत्ति व्याप्ति नहीं रहेगा तो तदाकार वृत्ति कैसे होगा घटाकार वृत्ति जो होती है यहाँ अर्थ वृत्ति व्याप्ति अर्थात वृत्ति का घट के साथ संबंध होने से ही तदाकार वृत्ति बनेगा ब्रह्माकार वृत्ति बनेगा तो वृत्ति का व्याप्ति तो होना ही पड़ेगा ब्रह्म और वृत्ति का संबंध रहेगा किन्तु वह फलव्याप्ति नहीं होगा फलव्याप्ति अर्थात जैसे हम घट को एक भिन्नतया जान लेते हैं ऐसे यह ब्रह्म को भिन्नतया नहीं जान पाएगा या फलव्याप्ति अर्थात स्व प्रकाश है फलव्याप्ति का कार्य होता है विशेष को विषय को प्रकाश करने के लिए यहां स्, मतलब स्व प्रकाश होने से फलव्याप्ति का आवश्यक नहीं है तब तो वास्तविक क्या विचार का विषय है जब घटाकार वृत्ति हुआ घटाकार वृत्ति में चिदाभास होगा चिदाभास अर्थात साक्षी का आवास हुआ साक्षी अर्थात में मेरा प्रतिबिंब अभी वृत्ति में आया और उसी वृत्ति में घट भी अध्यस्त है होने से मैं वृत्ति का माध्यम से ये घट को प्रकाश करता हूं किंतु जब मेरा प्रतिबिंब निर्विषय वृत्ति में होगा तो उसी निर्विषय वृत्ति में जो मैं अर्थात अभी निर्भिषय वृत्ति किसको को विषय करेगा क्या मैं को क्यूँकी निर्भिषय वृत्ति वो भी साक्षी विषय को वृत्ति है जैसे घटाकार वृत्ति में घट अध्यस्त इसी प्रकार की निर्विषय वृत्ति में भी चैतन्य अध्यस्त होना है जैसे घटाकार वृत्ति में घट अध्यस्त हुआ इसी प्रकार की निर्विषय वृत्ति में भी चैतन्य अध्यस्त होना है कहते तो चैतन्य सो प्रकाश ये अधिष्ठान है ये कभी अध्यस्त बनेगा नहीं बनने से ये जो चिराभास्य अतिशय अर्थात विषय का प्रकाशन ये नहीं करेगा वृत्ति ब्रह्म जो विषय बनेगा उसका प्रकाशन नहीं करेगा क्योंकि अधिष्ठान बनता है अध्यस्त नहीं होता है इसलिए ब्रह्म विषय में फल व्याप्ति नहीं रहेगा केवल वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति व्याप्ति अर्थात तदाकार वृत्ति होना तथा नास्ती ओंकार मात्रत्व ओंकारेण लक्षण याद अवगम अंगीकारादित्यर्थ तो ओंकार के द्वारा लक्षण से इसका ज्ञान करवा जाएगा लक्षण आये अर्थात जो जान रहा है वही मैं जिसको जान रहा है वो मैं नहीं हूं जो जान रहा है तो जैसे दर्पण में मुख को जान रहा है वो मुख मेरा नहीं है जो जानने वाला मुख है वही मैं हूँ इसलिए लक्षण से कहा जाए तस्य इत्यादि श्रुतिम अवतार्य आगे मंत्र में है तस् उपव्याख्यान भूतम भवत भविष्य जो मंत्र में तस्य है टीकाकार कह रहे हैं कि भगवान भाष्यकार तस्य इत्यादि श्रुति का अवतारण करके व्याख्यान करेंगे भाष्य में पहले दिया तस्य तस् हो गया मंत्र का प्रतीक मंत्र में जो तस्य है तस्य का अर्थ कहते हैं एतस्य। एत्य कहने से एतद तो शब्द तो व्यवहार करते हैं तस्य कहने से जो ओम है ब्रह्म है उसको तस्य शब्द से परोक्ष रूप से कह दिया गया था अभी एतस्य कहने से चैतदो रूपम ये श्लोक भी रटना है धीरे धीरे चैतदो रूपम इदमस्त सनिकृष्टे चैतदो रूपम चो समीपतरवर्ति चैत्योपम इति परोक्षे तरोक्षे तो ये श्लोक ये इसको रटना है संजीत जी आपके लिए ये रहा होमवर्क कल के लिए आप ये श्लोक पाठ आरंभ होने का समय में पहले इसको सुनाएंगे सुनायेंगे मिल जाएगा नहीं अच्छा। भाष्य में अच्छा और एक पंक्ति भाष्य में रह गया परमच ये कहा प्रतीक छुट गया परमच अच्छा भाष्य में प्रथम पंक्ति में परमच ब्रह्म अभिधान अभिधेय अच्छा ये देख लेते हैं परमच ब्रह्म अभिधान अभिधेय पूर्वकम एवं गम्यते इति ओंकार एव जो परम ब्रह्म है परम ब्रह्म अर्थात जो कारण ब्रह्म है ईश्वर है वो अभिधान अभिधेय पूर्वक उसका ज्ञान होगा इसलिए कारण ब्रह्म भी ओंकार हो जाएगा तस्त परापरब्रह्म परब्रह्म ब्रह्म और परब्रह्म से कारण ब्रह्म अपर ब्रह्मा से कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म हिरण्य कारण ब्रह्म ईश्वर pray तस्तरापर तो तो ब्रह्म अक्षर अक्षरस्य ओम इति एतस्य उपव्याख्यान जो कारण कार्य है सब ओंकार ही है जो शुद्ध है वो नहीं है शुद्ध जो है वो ओंकार का वाच्य नहीं बनेगा उपव्याख्यान ब्रह्म प्रतिपत्तिपाय ब्रह्म समीपतया विस्पष्ट प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुत वेदित वाक्यशेष तो यह जो दे दिया पर ब्रह्म से अक्षर से एतस्य एक तरह जो मंत्र में दिया तस्य त्याख्या भाष्यकार करें उपव्याख्यान के आगे और इतना अंश जोड़ करके अर्थ लगा लेना चाहिए मंत्र में क्या और जोड़ेंगे ब्रह्म प्रतिपति उपायत्व ये जो ओंकार हुआ ये ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय है होने से ब्रह्म का समीपतया जो प्रतिपति का उपाय है ज्ञान का जो उपाय है वो उसका समीप होता है क्योंकि ले जाता है वहां तक होने से विस्पष्टम प्रकथनम विस्पष्टम प्रकथनम ओंकार स्पष्ट रूप से उसका कहना उपव्याख्यानम प्रस्तुतम तस्य उपव्याख्यान विस्पष्टम प्रकथनम इसको हो गया उपव्याख्यान समीप शब्द का लिए व्यवहार कर दिए उप और बी शब्द के लिए व्यवहार कर दिए विस्पष्टम तो हो गया तो। उप बी आगे आख्यान आख्यानम का अर्थ प्रकथन प्रकर्षण कथन तो उपव्याख्यान का अर्थ हो गया समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम ये उपव्याख्यानम यहाँ पहले व्याख्यान कह करके बाद में व्याख्यय शब्द कहते हैं व्याख्यय शब्द हो गया उपव्याख्यानम जो कि मंत्र में है और उसका व्याख्यान हो गया समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम कहीं कहीं होता है पहले व्याख्यय शब्द को कह करके बाद में उसका व्याख्यान कहते हैं कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहले व्याख्यान कह, कह करके बाद में व्याख्य शब्द कहते हैं जैसे यहाँ कहा गया उपव्याख्यान प्रस्तुतम वेधित इतना अंश रूप के आगे जोड़ लेना है मंत्र में अर्थ इसका घटेगा टीका में त्यादि हो गया भूतम इत्यादि श्रुतिम गृहीतवा ब्याचस्टे आगे है मंत्र में तस्य तो उपव्याख्यान हम के आगे है मंत्र में भूतम भवत भविष्यत इति सर्वंकार अभी इसका व्याख्यान भगवान भाष्यकार करेंगे इसलिए भाष्य में शब्द ग्रहण करते हैं भूतम् भवत भविष्यत इति ये प्रतीक लिए मंत्र का प्रतीक लेकर के उसका व्याख्यान करेंगे टीका में पहले देते हैं वाच्य वाचक अभेदात जो वाच्य वाच्य हो गया अर्थ वो वाचक से अभेद है वाचक से भिन्न नहीं है वाचक अर्था शब्द अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है कोने से तस् ओंकार मातृत्वात् तस्था वाच्य से वाच्य से ओंकार मात्र ओंकार अर्था वाचक वाच्य वाचक से भिन्न नहीं है वाचक हो गया ओंकार इसलिए अर्थ सब ओंकार ही हो गया उक्त न्याय ये कहा गया था इसलिए जो भूत भवत भविष्यत होंगे ये भी सब ओंकार हो जाएंगे क्योंकि ये सब वाच्य हो गए टीका में काल त्रयातीतम ओंकार अतिरिक्त जड़ वस्तु नास्ती एवं प्रमाण अभाव आशंक्य आगे वाक्य है यच्च यत त्रिकालातीतम तो तो। अभी शंका करने वाला कहता है कालत्रय से अतीत और ओंकार से भिन्न ऐसा कोई जड़ो वस्तु नहीं है जिसके लिए वाक्य आप कहते हैं यत तो त्रिकालातीतम और जो ओंकार से अन्य है त्रिकालातीत है ऐसा कोई पदार्थ और नहीं है पूर्व पक्षी शंका करता है तो आपका जो ये जो द्वितीय वाक्य हुआ य्रिकालातीतम ये वाक्य व्यर्थ है पूर्व पक्षी शंका करता है तो काल त्रेअिका कालत्र काल त्रेतीतम ओंकार अतिरिक्त जड़म वस्तु एव ना इति अभाव्य ऐसे आशंका करने से तो सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में यलातीत ऐसे तो, तो पदार्थ है कैसा जाना जाता है कहते हैं कार्य अधिगम्यम कार्यन अधिगम्य कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है काल अपरिच्छेद्यम काल के द्वारा परिच्छेद्य नहीं है अव्याकृता आदि तदपि ओंकार अव्याकृत आदि अव्याकृत अर्थात चिदाभास विशिष्ट माया माया माया में भी चिदावस रहेगा सर्वत्र रहेगा कोई वृत्ति मात्र उसमें चिदावास रहेगा अव्याकृत आदि तदपि ओंकार टीका में उसको कहते हैं अव्याकृतम साभाम अज्ञानम अनिर्वाच्यम इसको अनिर्वचनीय कहा जाता है साभाषम अज्ञानम अज्ञान, अज्ञान जिसमें चिदाभास है इसको अव्याकृत कहा जाता है अर्थात चिदाभास विशिष्ट माया अविद्या अज्ञान इसी को अव्याकृत शब्द से कहा जाता है तले तो न परिचिद्य अव्यात जो है वो काल से परिच्छिन्न नहीं होता है वो कालत्र कालम प्रतिण काल के प्रति भी कारण है माया माया से काल कार्य कारण पश्चात भाविनो न प्राग भावी कारण परिच्छेदक संग कार्य होता है कारण पश्चात भाविन कारण के बाद होगा कार्य कारण तो पहले रहेगा जो बाद में आएगा न प्राग्भावी कारण परिच्छेदकम पहले जो होता है कारण उसका परिच्छेदक बाद में आने वाला कार्य नहीं बन पाएगा कार्य कारणों का परिच्छेदक नहीं बनेगा तो भाष्य में कहा गया अव्याकृतादि तदपि तो ओंकार काल परिचेम अव्याकृता दि आदि पद से टीका में कहते हैं सूत्रम आदि पदे न सूत्रम अर्थात हिरण्य इसको आदि शब्द से लिया जाता है छह नंबर टिप्पणी दे दिया सूत्रम हिरण्य उपाधि आप उसका पहले दे दिया देखिए पांच सौ नंबर टिप्पणी अव्याकृत ईश्वर उपाधि तो अव्याकृत शब्द से कहा गया चिदाभास विशिष्ट माया चिदाभास विशिष्ट माया ये ईश्वर का उपाधि है ये ईश्वर नहीं है कहीं कहीं कहा जाता है माया में प्रतिबिंबित तो चिदाभास ईश्वर और अविद्या में प्रतिबिंबित तो चैतन्य जीव ऐसे पंचदेशकार कह देते हैं अर्थात तो यहाँ उनका तात्पर्य है कि चिदाभास और वृत्ति मायावृत्ति हो चाहे अविद्या अविद्यावृत्ति हो ये दोनों मिलकर के जीव अथवा ईश्वर हो जाएंगे किंतु तो चिदाभास भी जड़ है माया भी जड़ है अविद्या भी जड़ है अगर ये सब से जीव हो जाएंगे कोई जड़ कोई जीव जड़ नहीं मानता अपने आपको इसलिए सर्वत्र अधिष्ठान चैतन्य को आना पड़ेगा जहाँ भी कहा जाता है चिदाभास विशिष्ट अविद्या जीव है जानना पड़ेगा कि ये चैतन्य इसका अधिष्ठान विद्यमान तो है इसलिए जीव का श्लोक है चैतन्यम यदिष्ठान लिंग देहश्च यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्य चैतन्यम यदिष्ठान चैतन्य अधिष्ठान ये तो चाहिए लिंगदेह चा यह पुनः चैतन्य अधिष्ठान और लिंग देह लिंगदेह अर्थात सूक्ष्म शरीर और चित्छाया लिंगदेह स्थान लिंग देह में सूक्ष्म शरीर में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा चिदाभस होगा ये तीनों को मिला करके जीव कहा जाएगा अर्थात चैतन्य और सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में बुद्धि में होने वाला चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास चैतन्य चिदाभास लिंग शरीर मिलकर के जीव इसी प्रकार के चैतन्य चिदाभास माया मिलकर के ईश्वर होगा तो चैतन्य अंश उसमें रहना पड़ेगा उस चैतन्य अंश के लिए ये माया विशिष्ट चिदाभास भाष ये उपाधि बन जाएगा इसी प्रकार के जीव का उपाधि हो जाएगा बुद्धि बुद्धिवृति विशिष्ट जो चिदाभास उपाधि बन जायेगा लिंगदेहस्था तत्सघ जीव उचित पंचदश में आदि तदपि न काले न परिचे तुम शक्यते हिरण्य गर्भ का तो जन्म होता है तो हिरण्य कैसे काल के, के द्वारा परिच्छेद नहीं होगा कहेंगे हिरण्य का जन्म हुआ किंतु काल कहने से गणनीय काल तो काल का गणना किंतु हिरण्यगर्भ के बाद आरंभ होगा हिरण्यगर्भ जन्म हुआ तो होने पर भी काल को अगर आप भूत भविष्यत, सृष्टि लय इस प्रकार की विभाग कर देंगे हिरण्यगर्भ काल का अतीत तो नहीं होगा किंतु काल गणनीय काल को काल शब्द से वास्तविक व्यवहार किया जाता है अगणनीय काल को काल शब्द से व्यवहार नहीं किया जाएगा इसलिए कहते हैं हिरण्य के बाद गणनीय काल हुआ इसलिए हिरण्य गर्भ काल के द्वारा परिच्छि नहीं होगा टीका में सूत्रमाधिपे न गृहते तदपी न काल में परीक्षेत शक्य प्रश्नोपनिषद अच्छा स संवत्सरो बन गया सा संबत, सा न हूरा ततः तत पुरा, पुरा संवत्सर न आस हिरण्यगर्भ से पहले संवत्सर नहीं था संवत्सर तो, तो हिरण्यगर्भ के बाद हुआ सूत्रा का, का, कालो उत्पत्ति श्रुते हैं सूत्र से ही हिरण्यगर्भ से ही काल का उत्पत्ति ऐसे सुना गया तदपीति सर्व ओंकार मात्र वाच्य सेचक अव्यतिरैक न्यायादितर्थ ये सब कुछ ओंकार अर्थात तो अव्याकृत हिरण्य ये सब ओंकार है क्योंकि ये सब वाच्य है वाच्य जो होगा वो ओंकार से भिन्न नहीं होगा ये प्रथम मंत्र का व्याख्यान हुआ अर्थात तो जो कुछ जाना जा सकता है अव्याकृत ऐसा हम प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी हम एक बुद्धि से बैठा लेते हैं अव्याकृत का ऐसे है स्वरूप हिरण्य का ऐसे है स्वरूप जो कुछ बुद्धिग्राह्य है वो सब ओंकार है और वो सब कोई भी शुद्ध चैतन्य नहीं है कैसे शुद्ध चैतन्य अर्थात ये सब को कौन जान रहा कहते मैं ही जान रहा तो ये बुद्धि में हम एक अभ्यकृत का एक स्वरूप निर्णय कर लेते हैं इसको कौन जाना कहते मैं ही जानता हूँ तो कहते मैं तो मेरे को अपने को मेरे को भी पता चलता है मैं जानता हूँ कि मैं जिसको जानता हूं मैं बोल करके वो अहंकार है अर्थात तो दर्पण में दिखने वाला चीज को देखते हैं अहंकार अर्थात तो ये अंतकरण का कर्त रूपा वृत्ति को अहंकार कहते हैं अंतकरण का घट रूप वृत्ति बनेगा तो इसी प्रकार अंतकरण का एक कर्त रूप बुद्धि मतलब वृत्ति बनेगी अहम मैं करता हूं भूखता हूं इसी को अहंकार कहा जाएगा अर्थात ये अंतकरण का वृद्धि हुआ और उसमें जो प्रतिबिंब होगा चिदाबाद जिसे मैं अहम बोल करके कहता है और कहता है कि मैं जानता हूं मैं हूं बोल करके ये जिसको जानता है वो प्रतिबिंब को जानता है अहंकार को जानता है तो जो जानने वाला कहेंगे अपना मुखो जैसा चक्षु को किसी उपाय से जानने का उपाय नहीं चक्षु अर्थात गोलोकों को इंद्रिया तो दूर बात है गोलोकों को भी स्वयं नहीं जान पाएगा तो इसी प्रकार की किन्तु कितना निश्चय है चक्षु गोलोक है भाई हमारा कोई मना करेगा नहीं है और करें। ए, देखो सामने में दिख रहा है, सामने में दिख रहा है, उससे कैसे निर्णय होता है जैसे होता है अर्थात तो मैं मैं ही तो जान रहा यही यही आत्मा है किंतु जैसे शरीर में कांटा लगेगा ये मैं आत्मा हो जाएगा इसलिए वो तिथिक इत्यादि ये सब जो साधन चतुष्ट कहा गया इसका महत्व तो है अर्थात तो ये किसी भी परिस्थिति में मै का तादाद में छुटना नहीं चाहिए चैतन्य से अन्यत्र जाना नहीं चाहिए। ठीक है अंजा में अधान एकस्मिनेव आगे मंत्र ये पूरा हो गया आगे मंत्र में अभिधान अभिधेयो एकस्मिनेव सति किमिति कल तदकूप किनमि एक ब्रह्म उच्यते आगे मंत्र आएगा सर्वम हीत ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्मा सो यमात्मा चतुष्पात ये जो मंत्र आएगा सर्वम ही एतद एतद्रह्म इसके ऊपर अभी पूर्व पक्षी शंका करता है ये मंत्र का अर्थ हो गया पहले कहा कि ओम इति तद सर्वम अर्थात पहले ओम कह कर करके बाद में सर्वम कहा और जो ओम है वो ब्रह्म है अभी कहते हैं कि सर्वम ओम म के जागह में ब्रह्म अर्थात तो जो ओम है जो ब्रह्म है वही सर्व है जो सर्व है वही ब्रह्म है इस प्रकार क्यों कहते हैं कहते हैं जो घट है वो मिट्टी है और जो मिट्टी है जो गोटा वो घट है क्या इस प्रकार की बुद्धि न हो अर्थात तो कार्य कारण ये परस्पर से अत्यंत तो अभिन्न नहीं होते हैं इस प्रकार की बुद्धि नहीं हो जाए इसलिए कहेंगे जो तत् तो है वही तुम है जो तुम तो है वही तत् तो है, है ये उभय पार्श्व में अर्थात तो अत्यंत अभेद दिखाने के लिए ये कथन आगे मंत्र करता हैं सर्वम ही एतद ब्रह्म और अयमा आत्मा ब्रह्म सर्वम ही एतद ब्रह्म कहते हैं कैसे वासुदेवम सर्वम किन्तु तो मैं तो सेवक इस प्रकार की बुद्धि नहीं है अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात अयम आत्मा कहकर के ये भाष्यकार कहेंगे अयम आत्मा इति अभिनय न दर्शयती अभिनय करके दिखाता है अयम आत्मा टीकाकार कहते हैं अयम आत्मा का अभिनय कैसा करेगा छाती में उंगली रख करके अयम आत्मा ब्रह्म भाई अयम आत्मा कहने से छाती में क्यों उंगली रखेगा कहेंगे तो अयम आत्मा का उपलब्धि का स्थान है हृदय हृदय अर्थात बुद्धि तो ये बुद्धि कहाँ रहेगा कहेंगे जो स्थूल हृदय तो स्थूल हृदय में इसी का अनुभव होगा तो अनुभव होने से स्थूल हृदय बुद्धि का अधिष्ठान माना जाता है बुद्धि जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र में रहेगा कार्य करने का समय में अथवा विशुद्धि में रहेगा किंतु जब उसका वास्तविक स्थान और सुसुप्ति अवस्था में जहां रहेगा वही उसका वास्तविक स्थान वो हृदय होता है इसलिए हृदय में दिखाते हैं तो अयम अयम कहकर के उसका अर्थात अभिनय करके दिखाते हैं स्वयं आत्मा चतुष्पात अभी आगे आत्मा का विभाग करेंगे चतुष्पाद कह करके ओंकार का भी चार पाद है ये दोनों में सामान्य अर्थात परस्पर में अभिन्न ये प्रतिपादन करेंगे ठीक है में अभिधान अभिधेय और एकस्मिनेव सती सती ब्राह्मणी सत्य्रह्म सती अर्थात ब्राह्मणी अभिधान अभिधेय अभिधान शब्द का अर्थ शब्द वाचक और अभिधेय अर्थ वाच्य वाच्य एक सद ब्रह्म में कल्पित हुआ जो कल्पित होगा वो अधिष्ठान रूप हो गया तद एक रूप से ये सब एक रूप हो गए वो आप कह देते थे फिर कीमिति पुनः सर्व ही ब्रह्म फिर ये क्यों कहते हैं पहले ब्रह्म सर्वम कह देते फिर अभी सर्वम ब्रह्म एक क्या आवश्यक है शंका बने से उत्तर देते है तत्र पूर्वकं उत्तर वाक्यस्य सफल तात्पर्यम् आह वृत्त अनुवाद वृत्त अर्थात अतीत जो पूर्व में कह दिया गया उसका अनुवाद करके उत्तर वाक्य को फिर कहेंगे अर्थात परस्पर में संबंध का ज्ञान होगा सफलम तात्पर्यम् आह फल के साथ तात्पर्य कहेंगे सात नव टिप्पणी त्र सफल निर्देश तात्पर्य त्रेन निर्देश भेद फलम भेद विसर्ग चाहिए निर्देश भेद फलम और मुख्य मुख्य ऐक्य क को हलंद करके यह लिखना है मुख्य ऐक्य विषय च इति भाव निर्देश भेद फल हुआ यहाँ और मुख्य ऐक्य विषय यहाँ तात्पर्य हुआ मुख्य ऐक्य अर्थात घट ही मिट्टी है मिट्टी ही घट है इस प्रकार अगर हो जाता तो मुख्य ऐक्य कहते हैं तो घट तो मिट्टी है कि मिट्टी घट नहीं है इसलिए घट मिट्टी में मुख्य ऐक्य नहीं है कारण कार्य में मुख्य ऐक्य नहीं है तो ये किंतु यहाँ मुख्य ऐक्य है जो ओंकार है वही सर्व है जो सर्व है वही ओंकार है और निर्देश भेद निर्देशका भेद ये फल हुआ और अत्यंत ऐक्य मुख्य सामानकरणीय जिसको कहते हैं ये विषय हो गया ये तात्पर्य मूल में कहा सफलम तात्पर्य सफलम अर्थात भेद न निर्देश और तात्पर्य हो गया मुख्य ऐक्य इसको कहते हैं भाष्य में अभिधान अभिधेय ओर एक अभिधान प्राधान्य निर्देशः कृत वाच्य वाचक एक ते तो फिर भी आप अभिधान प्राधान्य निर्देश किए हैं ओंकार को प्रधान बना करके आप निर्देश किए हैं अर्थ को आप अभिधान में वाचक भाच, में ओंकार में लय कर दे पहले सब कुछ तो ओंकार ही है इस प्रकार की कहे निर्देश कृत एक नंबर टिप्पणी में दे दिया तस्व तत्व अभिधेय अंतर्भावित्व अभिधेय को आप अभिधान में अंतर्भाव कर दिए निर्देश अर्थात सद एक रूपत्व अश अर्थात जो अभिधेय है वो सब अभिधान रूप है अभिधान सद है ब्रह्म है इसलिए ये सब अभिधेय वाच्य अर्थ सब ब्रह्म है इस प्रकार की कह दिया गया आगे भाष्य में ओम इतिद अक्षर इदम सर्व इत्यादि अभिधान प्राधान्य निर्दिष्ट पुनर अभिधेय प्राधान्य निर्देशो अभिधान अभिधेय एक प्रतिपत्ति अर्थ ओम इतिद अक्षरम इदम सर्वम ये पूर्व मंत्र में कहा गया था तो पहले ओम कह करके कर कर उसमें सर्व को लय करवाए वहां अभिधान प्राधान्य नदेश किया गया था अभिधान अर्थात ओम वाचक उसको प्रधान बना करके निर्देश किये क्या निर्देश किया गया था ऐक्य अर्थात जो वाच्य है वो वाचक से भिन्न नहीं है वाच्य वाचक सब एक हैं जो निर्देश किया गया था निर्दिष्ट से निर्दिष्ट से ऐक्य से तीन नंबर टिप्पणी दे दिया निर्दिष्ट से ऐक्य पुनर्य प्राधान्य नदेश अभिअभिधेय इस मंत्र में कहते हैं सर्वम ही है ब्रह्म सर्वम हो गया विषय जितने अभिधेय अभिधेय प्राधान्य नदेश अच्छा निर्देश ये क्यों करते हैं अभिधान अभिधेय ओर एक अत्यंत एकत्व प्रतिपत्तम ये दोनों अत्यंत एक है टीका में उक्त्या एव तयोर् एकत्व एक व्यतिहार निर्देशो वृथा इतिहास्य बाच्य वाचक हो गया वाच्य को पूर्व मंत्र में सब वाचक में शब्द में अंतर्भाव कर दिया पूर्व मंत्र में बाच्य वाचकत्व उक्तिया पूर्व मंत्र में तो एकत्व सिद्ध है उसे ते एक हो गया। फिर व्यतिहार निर्देश अभी आप रूप से निर्देश करते हैं ये आठ नंबर टिप्पणी उसको लिख दिया व्यतिहार निर्देश था विपरीत रूप फिर निर्देश है वृथा तो भाष्य में इसका उत्तर देते हैं इतर यथा इतर था अर्थात तो अगर आप उभय पार्श्व से ऐक्य नहीं कहेंगे तो क्या होगा इतर था ही अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति यहाँ तक देखेंगे अभिधान तंत्र तंत्र अर्थात प्रधान अभिधान प्रधान अभिधेय प्रतिपत्ति अभिधेय वाच्य अर्थ अर्थ का ज्ञान कैसे होगा कहते हैं वाचक शब्द के, के द्वारा अर्थ का ज्ञान होगा तो शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान होगा अर्थात शब्द प्रधान हो जाएगा तो जो अर्थ होगा ये गौण होगा ऐसा ज्ञान होगा अधीन अधीन शब्द अधिन टिप्पणी में भी विधि है अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति अभिधेय से अभिधान जो अभिधेय हुआ अर्थ हुआ ये अभिधान शब्द रूप है किंतु गौण होगा क्योंकि आप अभिधेय को अभिधान में सब कर दिया तो अभिधान जो होगा वो प्रधान, प्रधान होगा और अभिधेय यहाँ गौण होगा तो अभिधेय अभिधान तुम गौण जो अभिधेय अभिधान रूप हुए तो ये गौण माना जाएगा जैसे अभी घट मृद रूप हुआ तो घट जो मृद रूप हुआ कहते हैं घटो मृद रूप है घटो मिट्टी है तो मिट्टी में पानी ले आए इस प्रकार होगा क्या कहते हैं घट मृद रूप घट त्वेन कहा घटो मृद रूप हो जाएगा अर्थात तो घट को आप जो मृद रूप कहते हैं ये एक प्रकार की गौण अभेद आप कहते हैं कि मुख्य अभेद नहीं है क्योंकि घट के द्वारा जो कार्य होगा मृद के द्वारा नहीं हो पाएगा तो अगर जहां हम कहते हैं घट मृद रूप ये गौण साम्य गौण समता दिखाते हैं अगर दोनों पार्श्व में एक हो जाएगा तब तो बिल्कुल तो समान हो जाए कहेंगे घट कलश यहाँ बिल्कुल अभेद हो जाएगा घट जो मिटी कहते हैं बिल्कुल अभेद नहीं।, तो है तो है नहीं है घट मृतिका हुआ घट न घट मृतिका नहीं है इति अगर केवल प्रधान तंत्र अर्थात प्रधान अभिधान के अधीन शब्द के अधीन अगर अर्थ का ज्ञान होगा तब तो अर्थ का शब्द रूपत्व ये गौण माना जाएगा मुख्य नहीं माना जाएगा टीका में वाचक से ऐक्य उच्य वाचक ऐक्य वाच्य के साथ वाचक का ऐक्य इसको कह कहकर के वाचकन वाच्य सेक्य वचने वाचक भी वाच्य के साथ एक है अर्थात उभय पार्श से ऐक्य सति ऐसा होने पर उपायपेय प्रयुक्तम एकत्वम न बाच्य नाचक से ऐक्यम अनुक्तवा उक्तवा पढ़ दिया दियान वाचक से ऐक्यम अनुक्त केवल वाचके नाच्य से ऐक्य वचन है वाच्य से ऐक्यम वाचकें अर्थ जो है वो शब्द के साथ समान है ऐसा जो पूर्व मंत्र में कहा गया इतना अगर कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे बाच्य के साथ वाचक का ऐक्यम पहले आप कह दिए कि वाचक न वाच्य से और आप नहीं कहेंगे वाच्य के साथ वाचकों का ऐक्य अगर नहीं होगा तो उपाय उपेय प्रयुक्तम एकत्व न मुख्यम इति आशंकीयत तो उपाय और उपेय उपाय उपेय उपाय होता है जिसके द्वारा तो ज्ञान होता है उपेय जिसका ज्ञान होता है ये दोनों में मुख्य ऐक्य नहीं है इस प्रकार की आशंकीयत आशंका का संभावना हो जाएगी तो निवृत्ति अर्थम व्यतिहार वचनम अर्थव इसका निराकरण करने के लिए उभय पार्श्व से ऐक्य दिखाते हैं तो अत्यंत तो ऐक्य सिद्ध होगा आज तक तो सब विचार का तात्पर्य है कि अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है अर्थ में महत्व बुद्धि ज्यादा नहीं रखना है जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं सवर्ण इंद्रिय से शब्द ग्रहण होगा बाकी सब इंद्रिय से तो अर्थ ग्रहण होंगे ये सब अर्थ से महत्व हटा लेना है अर्थात बाकी सब इंद्रिय इतना महत्व नहीं रखना चाहिए हमारे लिए जो देखते हैं जो खाते हैं जो ये ये सब इंद्रियों को हटाना है ये होगा तो भी जाके घटेगा वाच्य जो है वो वाचक रूप है और नहीं तो कहेंगे जो कहा गया तो भगवान भाष्यकार कहे है ना ये हम थोड़ी कह रहे हैं प्रकार के भगवान आज यहाँ तो पूर्णमिदं पूर्ण मत पू